राजन इस समय तुम्हारे करोड़ पातक जल गए अब तुम पवित्र चित होकर अपनी इस रानी के साथ सुख पूर्वक विहार करो ऐसा कहकर कर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी तुम दोनों दम्पक्ति के साथ घर को लौटे तदनंतर गुरुजी से आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नता महल में चले गए यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद उपनिषद पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप से बताया है। शिव रात्रि को शिव पूजन का महत्व राजा मित्र सहका का वशिष्ठ के सांप से राक्षस होकर ब्राह्मण की हत्या करना और गौतम जी का उन्हें गोकर्ण क्षेत्र के महिमा सुनाना सूत जी कहते हैं माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुरदर्शी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्य के लिए और दुर्लभ मानता हूं उससे भी अत्यंत दुर्लभ शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ भत्तर मानता हूं 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बेल पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है 10000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बेल पत्र से भगवान शंकर चतुर्तरशी शिवरात्रि में पूर्णतया विज्ञान रहते हैं लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया हो तो उसे सौ यज्ञों से अधिक भुन्य होता है जिसने एक बिल्व पत्र से सिवलिंग का पूजन क्या है उसके पुन्य की समता तीनों लोकों में पून कर सकता है इस विशे में एक परम सुन्दर कथा कही जाती है ईश्वरांग वंश में मित्रसह नाम से एक प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं वे समस्त धनुर्धारियों में स्त्रेष्ठ सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता शस्त्र ज्ञय वेदों के पारंगत विद्वान शूरवीर अत्यंत बली उत्साही नित्य उद्योगों की ओर दया के निधान थे राजा को शिकार खेलने का वेष्ठन था एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा शिंगु को अपने बालों से बींध डाला। राजा मित्र सहरत पर सवार हो कब्ज से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकर्ती वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मगन हो गया और वहीं कहीं छिप गया भाई को मारा गया देख उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया यह राजा बड़ा दुधर्शी हीर है इसे छल से ही जीतना चाहिए ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्यों के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया राजा ने शिवा करने के लिए विनती भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई अज्ञान घर का अध्यक्ष बना दिया तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आए महाराज मित्र सहे की पत्नी मद्यंती नाम से प्रसिद्ध थी वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी एक दिन राजा मित्रसेन ने शादी के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ के आगे परोस दिया उसे देखकर वशिष्ठ बोले राजन तुझे अधिकार है अधिकार है तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे का मांस रख दिया इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाए जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह Raksaski är. Tv. Unhånne. Us shakko. Bara har. Wörsukki avdhi. Me. Sjimit. Kar djia. Tv. Raja. Bhi. Kupit. Håkar. Bål. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E ässa känker rådja Anjali med järnlig guru kusshap ge nne kille utdat huvu. Iadek rådni medjenti ne pati k e chenom ge kare unne ässa känne sieroka rådni k e vachsen k a man råkne kille rådja shap ge nne s niverb hovgai. Och usus Anjali k e järk k unu ne äppne dono pärer par dal dia. I sse rådja k e dono pär kalmash mott hov malin hovgai. Tapsse rådja k a nam kalmash pad गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवहारता मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे उस समय उस नर भक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मनगशिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है Rakshasens vassmästare, pannan på sig, pannan på sig, pannan på sig, सूर्य वंश यशोधर महाराज आप ऐसा पाप ना कीजिए आप राक्षस नहीं अयोध्या के सम्राट हैं रानी मद के पति हैं प्रभु ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं इन्हें ना खाइए शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं इन महात्मा के बिना मेरा यह शरीर mitt för mig är det en stor uppgift att i denna molniga synd få fem fysiska kroppar att lyckas med. Denna Muni Kumar, som ser ut som en barn, men som är en vetevän, en lugnare meditator och en expert på många ämnen, kommer att ge dig en fullständig försvar mot den totala verkligheten. Maharaja, jag är Brahmans fru. Jag är fortfarande आप जैसे साधु पुरुष अनाथों दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नर राक्षस ने उस भ्रमण कुमार की गर्दन मरु डाली और उन्हें उदरस्त कर लिया तब वह प्रतिवर्ता भ्रमणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया अरे ओ पापआत्मन तूने मेरे पति को खा लिया है अतः तू भी जब स्त्री से सामंगम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी यह कहकर वह प्रतिव्रता चिता की आग में प्रवेश कर गए गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को गए रानी मदनंती पुष्पप्रतिव्रता ब्राह्मण के शाप को जानती थी इसलिए वे भय से डरकर उन्होंने ऋत की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया राजा मित्र से राज्य के सुख और संपूर्ण लक्ष्मी का प्रत्यान करके उन्हें वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वह ब्रह्महत्या थी श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया उसे निर्वाण के लिए विरक्त चित वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया फिर भी जब ब्रह्महत्या निर्वर्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंत करण वाले गोतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार-बार प्रणाम किया तब मुनि श्रेष्ठ गोतम ने राजा को आशीर्वाद दिया मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा राजन तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है राजा ने कहा धामन आपकी किप Hamsa, men nu måste hon ställa